चेहरे के बदलने के हमने ऑटोमेटिक गैर तय कर लिए अब हमें बदलना नहीं पड़ता नौकर आया कि चेहरा बदला मालिक आया की चेहरा बदला पत्नी आई की चेहरा और हुआ प्रेसी आई की चेहरा और हुआ मित्र आया तो चेहरा और हुआ अब चेहरा बदलता रहता है पुराने आदमी को धार्मिक होने में बड़ी सुविधा थी उसके पास कन्वेंशनल गैर थे उसको चेहरा बदलना पड़ता था इसलिए यह भी पता चलता था कि मैं चेहरा बदल रहा हूं आधुनिक सभ्यता ने गयर की जगह कन्वेंशनल गेयर हटा दिए जिनको बदलना पड़ता था अब ऑटोमेटिक गेयर है सभ्य आदमी और असभ्य आदमी में मैं इतना ही फर्क करता हूं कन्वेंशनल गेयर और ऑटोमेटिक गेयर का और कोई फर्क नहीं करता असभ्य आदमी को चेहरा बदलना पड़ता है बदलना पड़ने की वजह से उसे हर बार पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूं ये मैं क्या कर रहा हूं उसे कठिनाई होती सभ्य आदमी का मतलब ये है सभ्यता का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देता है ऐसी शिक्षा जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देती है और चेहरे अपने आप बदलने लगते हैं इसलिए सभ्य आदमी का धार्मिक होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको चोरी का पता ही नहीं चलता उसे गैप का पता ही नहीं चलता वो जो दो चेहरों के बीच में क्षण गुजरता है जहां खाली जगह छूट जाती है उसका उसे पता नहीं चलता तनाव तो बढ़ता जाता है सभ्य आदमी का क्योंकि तनाव चेहरे बदलने से पैदा होता है लेकिन यह चेहरे न बदलू यह बोध पैदा नहीं होता क्योंकि गैर ऑटोमेटिक वो अपने आप हो जाता है इसलिए जितना सभ्य आदमी उतना धर्म से दूर जाता हुआ मालूम पड़ता है जीसस बुद्ध या महावीर एक असभ्य दुनिया में पैदा हुए थे सभ्य दुनिया में हम जीसस महावीर और बुद्ध की हैसियत के आदमी नहीं पैदा कर पा रहे हैं उसके कारण उतनी बेचैनी तो उससे भी ज्यादा है सब आदमी इतना बेचैन नहीं था बेचैनी तो बहुत है लेकिन यह पता नहीं चलता कि बेचैनी क्यों है बेचैनी क्यों है इसका हमें बोध कम हो गया तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अचौरी को समझने के लिए अपने चेहरे बदलने के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा सजग होने की एक तरकीब और सजग होने का एक अर्थ है आप जितने सजग होते हैं किसी भी चीज के प्रति उसकी गति कम हो जाती है कभी आपने फिल्म देखी है उसकी कभी मशीन बिगड़ जाए मशीन के बिगड़ने का मतलब क्या कि मशीन धीमी चलने लगे प्रोजेक्टर धीमा चलने लगे तो पर्दे पर फिल्म की गति छीन हो जाती है, तो जो आदमी एकदम से हाथ उठाता मालूम पड़ रहा था पर्दे पर फिर दस आदमी धीरे धीरे हाथ उठाते हुए मालूम पड़ते हैं और हाथों के बीच गैप हो जाता है जब मैं भी हाथ उठाता हूं तो यह हाथ एक झटके में नहीं उठता सिर्फ आपकी आंख इतनी गति को पकड़ नहीं पाती अन्यथा हाथ को बीस पोजीशन लेनी पड़ती इतने हटने में लेकिन अगर गौर से देखें और मशीन आपकी थोड़ी धीमी हो जाए और गौर से देखने से धीमी हो जाती किसी भी चीज को अगर बहुत गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाती दो कारण से क्योंकि गौर से देखने के लिए पहले तो आपको खड़ा होना पड़ता है आपको रुकना पड़ता है अगर आप अपने चेहरे बदलने की प्रक्रिया को गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि कब आपने चेहरा बदला और अपने पर हंस सकेंगे कि चेहरा बदल लिया गया अचौरी के महाव्रत में आप अपने चेहरे बदलने को देखना एक आदमी दुकान से मंदिर की तरफ जा रहा है उसे पता रखना चाहिए कि कब उसने चेहरा बदला किस स्टेप पे मंदिर की किस सीढ़ी पे चेहरा बदला गया दुकान पर वही तो चेहरा नहीं था जो मंदिर में होता है बदलाहट कहीं तो हुई है जरूर कहीं उसने चेहरा बदला है पुरुष वेनिटी बैग वगैरह साथ नहीं रखते स्त्रियां साथ रखती बस से उतरने के पहले चेहरा बदलती हैं साथ में इंतजाम भी रखती हैं वैसा बहुत बेहतरीन जम हम सबके पास है जहां से हम चेहरे निकालते और बदलते हैं जब आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं तब आप जरा पूर्वक जाना कि चेहरा किस जगह बदलता है किस जगह दुकानदार हटता है और साधक आता है किस जगह दुकान पर बैठा हुआ आदमी जाता है और मंदिर में प्रवेश करने वाला आदमी आता है जहां आप जूते उतारते हैं मंदिर के बाहर वहीं तो ये परिवर्तन नहीं होता जरूरी नहीं है कि वहीं हो असल में जूता उतरवाया इसलिए जाता है वहीं कि कृपया आप चेहरा बदलो अब वो जगह आ गई जहां आपका पुराना ढंग ना चलेगा जूता यहां उतारो जहां लिखा रहता है कृपया जूते यहां वही नीचे एक तख्ती और होने चाहिए कृपया चेहरे यहां कई लोग अपने चेहरे लिए भीतर घुस जाते जूता लिए मंदिर में चले जाएं उतनी अपवित्रता नहीं होगी चेहरा लिए चले गए ज्यादा लेकिन उसका किसी को पता नहीं चलता तो आपको मैं कहना चाहूंगा जब आप चेहरे बदलते हैं तब आप जरा होश रखना कि कब बदलते हैं और इसका बड़ा मजा होगा अब तक आप दूसरों पर हंसे हैं तब आप अपने पर हंसना शुरू हो जाएंगे और जब आप जान के चेहरे बदलेंगे तो चेहरे बदलना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे आप कहेंगे कि ये तो ये क्या पागलपन है ये मैं क्या अभिनय कर रहा हूँ और धीरे धीरे चेहरा बदलना कठिन हो जाएगा और जिस दिन चेहरा बदलना कठिन होगा और बीच का अंतराल बढ़ेगा और कभी कभी आप बिना चेहरे के रह जाएंगे तब आपका ओरिजिनल फेस जन्मेगा आपके भीतर से आपका चेहरा आना शुरू होगा तो एक तो 24 घंटे बदलते हुए चेहरों का ख्याल रखना और दूसरा किसी का चेहरा महावीर का बुद्ध का कृष्ण का क्राइस्ट का अपना बनाने की कोशिश मत करना भूल के मत करना अनुयायी बनना ही मत अन्यथा चोर बने बिना कोई उपाय नहीं अनुयायी दो चोरी करता है चेहरे चुराता है जो बहुत सिंसियर अनुयायी होता है चाहिए जो बहुत सिंसियर चोर होता है जो बहुत ईमानदारी से चोरी करता है वो चेहरे चुराता है जो बेईमानी से चेहरे चुराता है वो चेहरे नहीं चुराता सिर्फ विचार चुराता है वो महावीर का चेहरा नहीं ओरता सिर्फ महावीर का विचार पकड़ लेता है। पंडित के पास सिर्फ विचार की चोरी होती है तथा साधु के पास चेहरों की चोरी होती तो ध्यान रखना कुछ कमजोर चोर है वो कहते हैं चेहरा तो मुश्किल है महावीर का लगाना लेकिन अहिंसा परम धर्म है ये तो हम अपने भीतर लिख ही सकते हैं महावीर का शास्त्र तो पढ़ ही सकते हैं कृष्ण का चेहरा लगा के तो जरा कठिनाई है लेकिन कृष्ण की गीता तो कंठस्थ कर ही सकते हैं दो तरह की चोरी है विचार की चेहरे की चेहरे की चोरी वाले आदमी को हम बहुत सिंसियर चोर बहुत ईमानदार चोर कहते हैं क्योंकि इस आदमी ने बेचारे ने जैसा बिचारा वैसा किया भी ध्यान रखें जिसने विचार के कुछ किया है वो आदमी चेहरा ओढ़ लेगा धर्म का कोई संबंध किसी सिद्धांत को तय करके उसके अनुसरण करने से नहीं है नहीं तो बेंजामिन फ्रेंकलिन वाली घटना घटेगी एपियरेंसेस पैदा हो जाएंगे दिखावे पैदा हो जाएंगे अक्सर हम कहते हैं कि जो विचारते हो उसके अनुसार आचरण करो ये चोर बनाने का सूत्र है लेकिन सिंसियर ईमानदार चोर इससे पैदा होते हैं हम लोगों से कहते हैं जो विचारते हो उसका आचरण भी करो पर हमें पहले यह तो पता लगा लेना चाहिए विचार कहीं चोर चोरी से आया तो नहीं है अन्यथा आचरण और भी गहरी चोरी में ले जाएगा जब हम किसी से कहते हैं कि इस आदमी का विचार और आचरण बिल्कुल एक सा है तब हमें पूछ लेना चाहिए कि इसके आचरण से इसका विचार आया है या इसके विचार से इसका आचरण आया है अगर इसके आचरण से इसका विचार आया है तब तो यह धार्मिक आदमी है अगर इसके विचार से इसका आचरण आया है तो यह आदमी जोर है मगर यह फर्क एकदम से दिखाई नहीं पड़ता जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगंध और है क्योंकि आचरण आत्मा से आता है जब किसी विचार से आचरण आता है तो विचार शास्त्र से आता है शास्त्र से आया हुआ विचार खुद भी चोरी है फिर शास्त्र से आए हुए विचार के अनुसार जीवन को ढाल लेना और बड़ी चोरी है और जो इस तरह की चोरियों में भटक जाते हैं वे आत्मा को खो देते हैं उन्हें पता लगाना मुश्किल हो जाता है वे कौन है नहीं मैं नहीं कहता हूं कि विचार के अनुसार आचरण मैं कहता हूं आचरण के अनुसार विचार बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे आप क्योंकि आचरण कहां से लाएं अगर विचार के अनुसार आचरण हो तो विचार तो मिल सकते हैं आचरण कहां से लाएं? आचरण की कोई दुकान नहीं आचरण कहीं बिकता नहीं विचार तो बिकते हैं विचारों की तो किताबें हैं आचरणों की कोई किताबें नहीं आचरण का कोई शास्त्र नहीं है इसलिए आचरण आप कहां से लाएंगे अगर महावीर से लाएंगे तो फिर विचार से आया बुद्ध से लाएंगे तो विचार से आया कृष्ण से लाएंगे तो विचार से आया आचरण कहां से लाइएगा अगर किसी दूसरे से लाएंगे तो पहले विचार आएगा अगर अपने से लाएंगे तो बात और हो जाएगी तब पहले विचार नहीं आएगा पहले अनुभव आएगा अगर आपको चोर आचरण है आपका तो कृपा करके चोर जैसा विचार करिए इसमें एक सरलता होगी आपका आचरण चोर का है चोर जैसा विचार करिए और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका आचरण चोर का है और विचार भी चोर का है तो आप चोरी के बाहर हो जाएंगे अगर आपका आचरण चोर का है और विचार अचोरी का है तो आप चोरी के बाहर कभी ना होंगे क्योंकि आप कहेंगे आचरण तो बाहरी चीज है असली चीज तो विचार है ऐसे तो मैं अचोर हूं मजबूरियों में चोर बन जाता हूं तो धीरे धीरे साध लूंगा आचरण भी बदल लूंगा जब विचार बदल गया तो आचरण भी बदल जाएगा व्रत ले लूंगा कसम खा लूंगा तो आप जिंदगी भर पोस्टपोन करते रहेंगे क्योंकि आप भीतरी रूप से अनुभव करेंगे कि विचार तो अचोरी का है ऐसे आदमी तो मैं भीतर से अच्छा हूं ऐसे बाहर की परिस्थितियां हैं कारण है जो चोर बना देते हैं चोर में हूं नहीं ये ध्यान रखें आप। आपका जो व्यवहार है वह बहुत दूर है आपसे आपका जो विचार है बहुत निकट इसलिए अगर हम किसी आदमी को उसके विचार में गलती बताएं तो वह मानने को राजी नहीं होता अगर हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे पैर में फोड़ा है तो झंझट नहीं करता वो कहता है, इलाज बताइए लेकिन हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे मन में रोग है तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है वो कहता है कि आपकी गलती है देखने की शरीर के रोग को आदमी स्वीकार कर लेता वो बहुत दूर है मन के फोड़े को स्वीकार नहीं करता वो बहुत निकट है मन के फोड़े पर चोट उस पर ही चोट है तो हमने एक तरकीब की है एक टेक्निकल तरकीब है हमारी कि हम विचार अच्छे करते हैं आचरण बुरा करते हैं इससे सुविधा रहती है सुविधा यह रहती है कि हम अपने भीतर मानते ही चले जाते हैं कि हम आदमी अच्छे हैं अगर आपको मैं गाली दूं तो मैं ये ना कहूंगा कि मैं गाली देने वाला आदमी हूं मैं कहूंगा मैं तो गाली कभी नहीं देता लेकिन इस आदमी ने गाली दी इसलिए मुझे गाली देना पड़ी यही आदमी जिम्मेवार है मेरी गाली को पैदा करवाने में जब आप किसी से लड़ते हैं तो आप ये नहीं कहते कि लड़ाई मेरे भीतर है आप कहते हैं इस आदमी ने लड़ाई की सिचुएशन पैदा कर दी मुझे लड़ना पड़ा ऐसे आदमी मैं लड़ने वाला नहीं हूं और इसको आप विश्वास भी दे लेंगे क्योंकि भीतर आप कभी लड़ने का तो विचार करते नहीं विचार तो सदा अहिंसा अचौरी अपरिग्रह का करते हैं शास्त्र तो अहिंसा अचौरी अपरिग्रह ब्रह्मचरी का पढ़ते हैं तो विचार तो बड़े अच्छे हैं आचरण तो आचरण दूसरा जुम्मेवार हो जाता है आप बच जाते हैं फिर एक और सुविधा होती है कि जब विचार अच्छे हैं तो आज नहीं कल ताकत जुटा के संकल्प पैदा करके स्थिति ठीक बना के आचरण भी बदल लेंगे तो पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है ध्यान रहे जिस आदमी को जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो उसे पोस्टपोनमेंट से बचना चाहिए स्थगन से बचना चाहिए वो बहुत कनिंग बहुत चानाक तरकीब है एक आदमी कहता है मैं हूं तो अभी हिंसक लेकिन अहिंसा को मानता हूं धीरे धीरे अहिंसक हो जाऊंगा वो कहेगा कल हो जाऊंगा परसों हो जाऊंगा इस जन्म में हो जाऊंगा अगले जन्म में हो जाऊंगा वो उसे पोस्टपोन करता जाएगा और रहेगा हिंसक लेकिन हिंसक होने की जो पीड़ा है उससे बच जाएगा क्योंकि अहिंसक होने की आशा उसकी पीड़ा को कम कर देगी वो कंसोलेटरी है तो मैं कहता हूं चोरी करना तो चोरी का विचार भी करना और जितने अचोरी के शास्त्रों उनमें आग लगा देना और घर में दीवानों पर लिखना कि चोरी परम धर्म है और अपने हृदय में जानना कि चोरी परम कर्तव्य है जो चोरी नहीं करता वो गलती करता है अगर आप विचार भी चोरी का करें और आचरण भी चोरी का करें तो आप अपने साथ जी ना सकेंगे क्योंकि तब आप चोर के साथ कोई भी नहीं जी सकता और आप पक्के चोर हो जाएंगे पूरे चोर हो जाएंगे इसके साथ जीना मुश्किल हो जाए आपकी पूरी पर्सनैलिटी आचरण में विचार में आपका पूरा व्यक्तित्व चोर हो जाएगा और आपकी आत्मा को इस चोर के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा एक क्षण जीना मुश्किल है लेकिन जीने की तरकीब है वो तरकीब ये है कि हम कल ठीक कर लेंगे विचार तो अच्छे आचरण बुरा है आचरण दूसरों के कारण बुरा है इस तरह के ख्याल को बहुत तरह के प्रमाण भी मिल जाते हैं जैसे एक आदमी जंगल चला जाए तो वहां क्रोध नहीं करता वो कहता देखो क्रोध दूसरे लोग करवाते थे अब मैं जंगल आ गया अब मैं कहा क्रोध कर रहा हूं इसलिए साधु जंगल की तरफ भागता है वहां उसको आश्वासन हो जाता है कि मैं बिल्कुल अच्छा आदमी हूं मैं पहले भी अच्छा आदमी था बुरे लोगों के बीच घिरा था इसलिए सब गड़बड़ हो रही थी इसलिए पति पत्नी को छोड़कर भाग जाता है और सोचता है देखो अब तो मैं माया मोह के बाहर हो गया वो स्त्री की वजह से माया मोह पैदा हो रहा था इसलिए पुरुष शास्त्रों में लिखते हैं स्त्री नरक का द्वार है भागे हुए स्त्री से भाग गए हैं छोड़ के अब वो कह रहे हैं स्त्री नरक का द्वार है क्योंकि वही उलझा रही थी मैं तो सदैव मुक्त था इसके लिए कारण मिल जाते हैं अगर हम किसी कुएं में बाल्टी डालें और उसमें पानी ना हो तो बाल्टी पानी बाहर नहीं ला सकती बाल्टी उसी पानी को लाती जो कुए में होता है बाल्टी सिर्फ बाहर लाने का काम करती जब मैं आपको गाली देता हूं तो मेरी गाली आप में क्रोध पैदा नहीं कर सकती गाली में क्रोध पैदा करवाने की ताकत ही नहीं है लेकिन आपके भीतर जो क्रोध का पानी कुआं भरा हुआ है गाली बाल्टी बन जाती है आपके क्रोध को बाहर ले आती गाली जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है वो सिर्फ मैनिफेस्टिंग है वो किसी चीज को पैदा नहीं करती सिर्फ अभिव्यक्त करवाती है लेकिन एक कुए में बाल्टी ना डाली जाए तो कुआ समझेगा कि अब पानी है ही नहीं अब निकलते ही नहीं वो बाल्टी का कसूर था कि बाल्टी भीतर आती थी और पानी की गड़बड़ पैदा होती थी मैं तो सदा से खाली हूं पानी है ही नहीं देखो अब कोई बाल्टी नहीं आती अब कहा पानी निकल रहा है हम सब इसी भ्रम में है अकेले में पता नहीं चलता असल में हमारे व्यक्तित्व का पता ही हमें दूसरे के साथ चलता है जब हम दूसरे के साथ हैं तभी पता चलता है कि हमारे भीतर क्या क्या है दूसरा मौका बनता है हमें प्रकट होने का इसलिए कृपा करके दूसरे को जुम्मेवार मत ठहराना जिसने भी इस दुनिया में दूसरे को जुम्मेवार ठहराया वो आदमी धार्मिक नहीं हो पाया है धार्मिक आदमी का मतलब है द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइ टोटल पूरी की पूरा दायित्व मेरा है आधार्मिक आदमी का मतलब है कि दायित्व किसी और का है मैं तो भला आदमी हूं लोग मुझे बुरा किए दे रहे हैं कोई आपको बुरा नहीं कर रहा है दूसरी तरकीब आप भीतर अच्छे विचार करते रहते हैं इसलिए आप भीतर जानते हैं कि भीतर तो मैं अच्छा हूं जब दूसरों से संबंध में आता हूं तो बाहर बुरा हो जाता हूं इसलिए बाहर से बुरा होना दूसरे के कारण है अच्छे विचार से बचना अगर अच्छे आचरण को जन्म देना अगर बुरा आचरण है कृपा करके बुरा विचार करना पूरी तरह बुरे हो जाना पूरी तरह बुरे आदमी के साथ जीना मुश्किल है आधे अच्छे आदमी के साथ जीने की सुविधा बनाई जा सकती है आधा अच्छा आदमी बुरे आदमी से भी बुरा है आधे सत्य पूरे असत्यों से बुरे होते क्योंकि पूरे असत्य से मुक्त हो जाएंगे आप आधे असत्य से कभी मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वो जो आधा सत्य है वो बंधन का काम करेगा तो मैं आपसे कहूंगा विचार के अनुसार आचरण मत बनाना आचरण के अनुसार ही विचार करना ताकि चीजें साफ हों और अगर चीजें साफ हुई तो कोई भी आदमी इस दुनिया में बुरे आदमी के साथ नहीं जी सकता आप भी अपने बुरे आदमी के साथ नहीं जी सकते और एक दफा ये पता चल जाए कि मैं एक बुरी परत के साथ जी रहा हूं तो इस परत को उखाड़ फेंकने में उतनी ही आसानी होगी जैसे पैर से कांटा निकालने में होती इस बुरी परत को फेंक देने में इस पर्सनैलिटी को इस व्यक्तित्व की परतों को इस प्याज को उघाड़ के फेंक देने में उतनी ही आसानी होगी जैसे शरीर से मैल को अलग कर देने में होती लेकिन अगर कोई आदमी अपने मैल को सोना समझ रहा हो तब कठिनाई हो जाती कोई आदमी अपनी बीमारी को अगर मूल्य दे रहा हो आभूषण समझ रहा हो तब बड़ी कठिनाई हो जाती अब अगर किसी बच्ची की नाक हम छेदे तो उसे तकलीफ होगी लेकिन सोने के आभूषण के आकांक्षा में नाक छिदवाने के लिए कोई भी तैयार हो जाता अब शरीर को छेदना पागलपन है लेकिन सोने की आशा में हम पागलपन करने को भी तैयार हो जाते हैं। अब शरीर को छेदना कुरूपता है लेकिन सौंदर्य के ख्याल में ब्रह्म में हम शरीर को छेदने को राजी हो जाते हैं। हम बुरे होने को राजी हो गए हैं क्योंकि बुरे होने के पीछे हम सोने की कील लगाए हुए हैं विचारों की विचार के अनुसार आचरण कभी मत करना आचरण के अनुसार विचार करना और तब आपके व्यक्तित्व की सीधी और सफाई हो जाएगी आप जो होंगे वही होंगे धोखे का उपाय न रह जाएगा दूसरे के धोखे का डर नहीं है अपने को धोखा देने का उपाय ना रह जाएगा आप अपने चेहरों को पहचान सकेंगे और जिस दिन ये चेहरे चारों तरफ से पहचान में आ जाते हैं और इनका इनकी कुरूपता इनकी गंदगी और इनकी दुर्गंध इनका कोढ़ जब चारों तरफ से दिखाई पड़ने लगता है बाहर और भीतर तब आप इसके साथ रह नहीं सकते ऐसे हो जाता है जैसे किसी के कपड़ों में आग लगी हो वो अपने कपड़ों को फेंक के नग्न हो जाए ठीक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे ही क्रांति घटित होती जब सारा व्यक्तित्व रुग्ण और आग लगा मालूम पड़ता है तो आप उसे फेंक देते उसे फेंकने के लिए फिर एक क्षण भी विचार नहीं करना पड़ता हो, कल फेंकूँगा ऐसा नहीं बुद्ध के पास कोई आया और उसने कहा कि महाराज कुछ उपदेश दें तो बुद्ध ने कहा करोगे अभी कि कल उसने कहा अभी तो बहुत मुश्किल है तो बुद्ध ने कहा फिर कल ही आना जिस दिन करना हो उसी दिन आ जाना उसने कहा कि नहीं लेकिन आप उपदेश तो दे दें वक्त पे काम पड़ेगा आप मिले न मिले कभी उपयोग में जरूर लाऊंगा बुद्ध ने कहा कि मैं एक गांव से गुजरता था और उस घर में आग लग गई थी मैंने उस घर के लोगों से कहा कि अभी मत भागो कल भाग जाना वे कहने लगे पागल हो गए हो तुम घर में आग लगी है कल तक कैसे रोका जा सकता है तो बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं तुम जो हो अभी मानते हो कि ठीक हो इसलिए कल तक ठहरा सकते हो और जब तुम ठीक ही हो तो मुझे क्यों परेशान करते हो मैं क्यों व्यर्थ की बातें तुमसे कहूं जिस दिन तुम्हें पता लगे कि तुम ठीक नहीं होने उस आदमी ने कहा कि पता तो है मुझे कि मैं ठीक नहीं हूं आदमी अच्छा नहीं हूं बुरे काम करता हूं लेकिन आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है आत्मा तो शुद्धि है सदा ये सब आचरण तो आचरण बदल लूंगा आप उपदेश करें हम सब उपदेश ग्रहण करने को बहुत आतुर और उत्सुक हैं फिर हम सोचते हैं उसके अनुसार हम आचरण बना लेंगे ये आचरण वैसा ही होगा जैसा मंच पर अभिनेता का होता है पहले उसे स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले उसे ढांचा मिल जाता है नाटक का फिर उसको कंठस्थ करता है फिर रिहर्सल करता है फिर आके मंच पे दिखा देता है करके कि ये रहा अभिनय का मतलब है विचार के अनुसार आचरण लेकिन आत्मा का मतलब कुछ और है आचरण के अनुसार विचार अगर बुरा आचरण है तो बुरा विचार ही करना टूट जाएंगे आप, आपका व्यक्तित्व तो बच नहीं सकेगा बिखर जाएगा और जिस दिन आपका पुराना व्यक्तित्व तो पूरा बिखर जाएगा उस दिन उस खाली जगह में उसका जन्म होगा जो आपका असली चेहरा है जापान में जेन फकीरों के पास अगर कोई जाता है तो वो बहुत से सवाल उनसे पूछते हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि कृपा करके अपना ओरिजिनल चेहरा प्रकट कीजिए अपना असली चेहरा दिखाइए अब अगर नया आदमी आया और उससे कोई फकीर कहता असली चेहरा दिखाई तो वो कहता यही मेरा चेहरा है वो फकीर कहता है कि अगर यही तेरा चेहरा है तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं जा खोज असली चेहरा लेके आ कभी कभी कुछ हिम्मतवर लोग असली चेहरा लेके आ जाते हैं। लेकिन वे फकीर भी बहुत अद्भुत हैं। वे कहे ही चले जाते हैं कि माना कि माना पिछले पिछले से है। पिछले वाले से ज़्यादा ज़्यादा है, वाले गहरा है लेकिन फिर भी असली नहीं है अपना असली लेके आ उस चेहरे को ला जो तू जन्म के पहले तेरे पास था और मौत के बाद तेरे पास होगा जन्म के पहले कौन सा चेहरा तेरे पास था उसे ले आ? या मरने के बाद जो तेहरा तेरे पास फिर चेहरा होगा उसे ले आ कृपा करके ये बीच के चेहरों को यहां ला और जब कोई आदमी आके बैठ जाता है फेसलेस बिना चेहरे के तब तो वो फकीर कहता है कि ठीक है अब तू असली जगह आ गया बड़ी उपलब्धि है फेसलेसनेस लेकिन हम बहुत डरते अगर चेहरा खो जाए तो हम बहुत डरते हम पूछते हैं कि तो बड़ी मुश्किल हो गई फिर हम जल्दी चेहरा बनाने में लगते हैं चेहरा खोना ही चाहिए अगर चोरी खोनी है और वो क्षण आना ही चाहिए जहां आपको पक्का न रह जाए कि मैं कौन हूं अगर आपको जानना है कि आप कौन हैं। चोर चेहरों को हटाइए चाहे महावीर से लिए हो चाहे बुद्ध से चाहे कृष्ण से चाहे मुसलमान के चाहे हिंदू के चाहे जैन के उन चेहरों को हटाइए और उसको खोजिए जो आपका है और जिस दिन आपके सारे चेहरे गिर जाएंगे अचानक आपके सामने वो रूप प्रकट हो जाता है जो आपका है जैसे ही वो रूप प्रकट होता है आप अचौरी को उपलब्ध हो जाते हैं और जिस आदमी ने व्यक्तित्व चुराने बंद कर दिए जिसने चेहरे चुराने बंद कर दिए जिसने आचरण चुराने बंद कर दिए वो आदमी वस्तुएं नहीं चुरा सकता वो असंभव है वो असंभव है उसका कोई उपाय नहीं रह जाता जिसने इतनी गहरी चोरियां छोड़ दी वो इन छुद्र चोरियों के लिए नहीं जाएगा लेकिन हम छुद्र चोरियां छोड़ने में लगे रहते एक मित्र मेरे पास आए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रुस्वत नहीं लेता हूं बड़े ऑफिसर हैं मैंने कहा अगर पांच रुपए कोई देने आए उन्होंने कहा क्या फिजूल की बातें करते हैं मैं लेते ही नहीं रोज मैंने कहा पांच सौ कोई देने आए उन्होंने उतने जोर से नहीं कहा कि क्या फिजूल की बातें कहते उन्होंने कहा नहीं मैं लेते ही नहीं मैंने पूछा अगर कोई पांच हजार लेके आए उन्होंने मुझे गौर से देखा संदेह उनके मन में आ गया मैंने कहा कोई अगर पांच लाख लेके आए उन्होंने कहा फिर सोचना पड़ेगा तो हमारे चोर होने में हो सकता है मात्राएं हों डिग्रीज हों हो सकता है आप दो पैसे ना चुराते हो लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि आप चोर हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने दो पैसे चुराए कि दो लाख चुराए चोरी में कोई मात्रा हो सकती चोरी कम और ज्यादा हो सकती दो पैसे की चोरी कम और दो लाख की ज्यादा दो पैसा कम होंगे दो लाख ज्यादा होंगे चोरी तो एक सी है चोरी कैसी कम और ज्यादा हो सकती चोरी का एक्ट तो टोटल है दो पैसे चुराऊं तो भी मैं उतना ही चोर होता हूं जितना दो लाख चुराऊं तो यह हो सकता है कि आपके आपकी चोरी के अपने मापदंड है मेरी चोरी के अपने मापदंड है मैं दो पैसे चुराता हूं आप दो लाख चुराते हैं फिर दो लाख चुराने वाले दो पैसे चुराने वाले को जेल में बंद कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि दो पैसे वाले अभी जेल नहीं बना सकते दो लाख वाले जेल बना सकते हैं दो लाख वाले चोरों को पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दो लाख वाले चोर दो लाख रुपया किसी को भी चोरी में दे सकते हैं तो जो मजिस्ट्रेट दो पैसे वाले चोर को सजा दे दे वो दो लाख वाले को कैसे सजा दे क्योंकि तब तक वो मजिस्ट्रेट भी चोर हो जाएगा दो लाख के लिए तो वो भी चोरी को राजी हो सकता है तो बड़े चोर छोटे चोरों को फंसाए चले जाते हैं बड़े चोर दीवालों के बाहर छोटे चोर दीवारों के भीतर होशियार चोर दीवारों के बाहर नासमझ चोर दीवालों के भीतर लेकिन पूरी समाज चोर है एज ए होल और ये चोरी जब तक हम वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहेंगे तब तक मिटने वाली नहीं है यह हो सकता है कि मैं सब छोड़ के भाग जाऊं कहूं मैं चोरी नहीं करूंगा लेकिन मेरा भोजन कोई चोर लाएगा मेरे कपड़े कोई चोर लाएगा मेरे रहने का आश्रम कोई चोर बनाएगा इससे क्या फर्क पड़ता है सिर्फ मैं और भी होशियार चोर हूं मैं खुद चोरी नहीं करता दूसरों से करवाता हूं तो, और तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा लेकिन मैं जुम्मेवार के बाहर नहीं भाग सकता चोरी है समाज चोर है समाज चोर रहेगा तब तक जब तक हम चोरी को वस्तुओं की चोरी समझ रहे हैं समाज चोर है क्योंकि हमने बहुत गहरे में सबको चोर होने की ही शिक्षा दी है हम एक बच्चे से कह रहे हैं विवेकानंद जैसे हो जाओ इस बच्चे का क्या कसूर है कि विवेकानंद जैसा हो जाए विवेकानंद बहुत भले थे लेकिन इस बच्चे की कौन सी गलती कि विवेकानंद हो जाए और अगर हो गया तो चोर हो जाएगा हम कह रहे हैं महावीर जैसे हो जाओ अब कोई गलती की है आपने पैदा होके अगर महावीर को सिर्फ पैदा होने का हक है पृथ्वी पर तो अब तक दुनिया खत्म हो जानी चाहिए वो हो चुके पैदा मामला खत्म हो गया अब आपके होने की क्या जरूरत है तो महावीर की कार्बन कापियों को दोहराने की क्या जरूरत जब ओरिजिनल ही हो गई तो आप फिजूल की और मेहनत किस लिए कर रहे हैं एक महावीर काफी नहीं किसी आदमी को कार्बन कॉपी होने की जरूरत नहीं है व्यक्तित्व चुराने से बचना आचरण चुराने से बचना तब किसी दिन आपकी अपनी आत्मा प्रकट होगी जो अचौरी को उपलब्ध होती है और उसके बाद वस्तुओं को चुराने का तो सवाल ही नहीं उठता वो सवाल ही नहीं है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही ये आप कोशिश करने में मत लग जाना है अन्यथा ये मेरा उधार विचार हो जाएगा और चोरी शुरू हो जाएगी चोरी के बहुत सूक्ष्म रास्ते हो सकता है आप कहें कि बिल्कुल ठीक कह रहे चले अब यही करें चोरी शुरू हो गई कृपा करके यही मत करना जो मैं कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं इसे समझ लेना और छोड़ देना समझ आपके पास रह जाए विचार नहीं परफ्यूम रह जाए फूल नहीं मैंने जो बात कही वो समझ लेना फिर उसे यहीं छोड़ जाना बात से कोई लेना देना नहीं समझ आपके साथ चली जाएगी वो समझ आपकी जिंदगी को बदले तो बदलने देना ना बदले तो ना बदलने देना कृपा करके ऊपर से थोपने की कोशिश मत करना अन्यथा चोरी जारी रहेगी और अचोरी कभी उपलब्ध नहीं हो सकती कल चौथे सूत्र अकाम पर हम बात करेंगे मैंने कहा कि जब हिंसा रूप लेती है तो उसका एक रूप परिग्रह है और जब परिग्रह पागल होता है विक्षिप्त होता है तो उसका एक रूप चोरी है कल अकाम की बात करेंगे अकाम तीनों का आधार है काम वासना डिजायरिंग चाह वो हिंसा का भी आधार है वो परिग्रह का भी आधार है वो चोरी का भी आधार है काम इन तीनों के नीचे बैठा है और सरका हुआ है सबकी जड़ में वो है कल हम काम को समझेंगे और परसों